कि मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति संसार नहीं कर सकता जैसे कि सदा सदा का साथी संसार में नहीं मिलेगा ऐसा ऐसा मधुर अलौकिक परम पवित्र प्रेम का रस जो जन्म जनमान करके विकारों को धो डाले जो सदा सदा के लिए मुझे फिर्ट -फिर्ट कर दे उस प्रेम रस को प्रदान करने में यह जड़ जगत असमर्थ है यह बात अपने लोगों को अपनी जानकारी के आधार पर मालूम है कि नहीं है तो है। इतना तो अपना जाना हुआ हो गया तो अब इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी तो यह एक जिज्ञासा होती है मनुष्य के भीतर और अनुभवी संतजन इसका उत्तर देते हैं सद ग्रंथों में इसका उत्तर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि भाई संसार में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की सामर्थ्य नहीं है तो जो बातें संसार से हो सकती हैं उन बातों की सीमा शरीरों तक है और अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो केवल परमात्मा से हो सकती है ईश्वर को मानने वाले भाई बहनों की सेवा में यह निवेदन है कि हम सब लोगों को ईश्वर विश्वास या ईश्वर तत्व को जीवन का अनिवार्य अंग मानना चाहिए अनिवार्य तत्व मानना चाहिए क्यों तो, तो इसलिए कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति ईश्वर से ही हो सकती है जन जगत ऐसी नहीं हो सकती अब क्या पूर्ति होगी क्या चाहिए अपने को तो जैसे मैंने अपना दुख सुनाया था कल कल संध्या काल की बैठक थी की आज प्रातः काल की याद नहीं है हम हमारा के प्रश्न पूछने से जैसे उत्तर दिया मैंने कि संसार में अपना कहने के लायक कोई दिखाई नहीं देता है और मनुष्य के जीवन की रचना ऐसी है कि वो बिना किसी को अपना बनाए रह नहीं सकता निरस्ता का नाश नहीं होता अभाव का नाश नहीं होता अपूर्णता का, का नाश नहीं होता तो संत सलाह देते हैं कि सदा सदा के लिए साथ देने के लायक अकेला परमात्मा ही है और सच पूछो तो उसी से तुम्हारा नित्य संबंध है नित्य संबंध कहने का अर्थ क्या है कि ऐसा संबंध जो कभी भी चूटता नहीं है संसार में जितना संबंध हम मानते हैं ये सब संबंध अनिश्य होते हैं उनका प्रारम्भ होता है और अंत होता है संबंध मान लिया और संबंध खत्म हो गया ऐसा संबंध होता है तो जिसके साथ ऐसा संबंध होता है कि बन भी जाए और टूट भी जाए तो उसको अनिच्य संबंध कहते हैं और जो ऐसा संबंध है कि हमारे भूल जाने पर भी वो मिट्टा नहीं हम हमारी ओर से विस्मृति हो जाती है तब भी वो संबंध टूटता नहीं है तो ऐसा जो संबंध होता है वो नित्य संबंध कहलाता है तो मनुष्य के जीवन की जिज्ञासा को देखकर मनुष्य की आवश्यकता को देखकर यह उत्तर संतजनों ऐसी और खत ग्रंथों से मिलता है कि यदि तुम्हें किसी को अपना बनाए बिना रहा ही नहीं जाता किसी को प्यार किए बिना तुम रुक ही नहीं सकते और किसी के प्यारे बने बिना तुमसे रहा ही नहीं जाता तो तुम्हारी इस आवश्यकता की पूर्ति अकेले परमात्मा ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं बन सकता है तो अब क्या करें उस बिना देखे उस बिना जाने को अपना मानने का साहस आप में है यह मनुष्य की विशेषता है और किसी योनि में यह सामर्थ्य नहीं है लेकिन मनुष्य में यह सामर्थ्य है कि वह देखे हुए संसार को इनकार कर देता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए और बिना देखे बिना जाने परमात्मा पर बिना किसी शर्त के अपने को समर्पित कर देता है वही बहादुरी की बात है सहज नहीं है लेकिन है और यह सामर्थ्य केवल मनुष्य में ही है आप ही में है और किसी में यह सामर्थ्य नहीं है क्या दिखाई देने वाले सुहावने लुभावने संसार की ओर से मुख मोड़ लेना इस आधार पर हम लोग ऐसा करते हैं, इस आधार पर करते हैं कि जीवन दाता ने जन्म जन्मदाता ने एक विवेक का प्रकाश हम लोगो को दिया है और उसी प्रकाश में यह दिखाई देता है कि दृश्य जगत में कहीं भी स्थायित्व नहीं है सब में निरंतर परिवर्तन हो रहा है उत्पत्ति और विनाश का अनवरत क्रम चल रहा है निर्माण होता जा रहा है विनाश होता जा रहा है संगठन होता जा रहा है विघटन होता जा रहा है तो मनुष्य विवेकशील होने के कारण संसार के इस स्वरूप को जान लेता है और जान लेने का प्रभाव ये होता है कि वह देखे हुए संसार की ओर से अपना मुख मोड़ लेता है।, तो है नहीं नहीं नहीं यह नहीं चाहिए और फिर उसी के हृदयशीलता में यह विशेषता है कि वह बिना देखे बिना जाने परमात्मा को बिना किसी शर्त के अपने को समर्पित कर देता है इस भाव में तो इस भाव में आकर के वह अपने को समर्पित कर देता है कि इस संसार में अपना कहने के लायक कुछ है नहीं और आप को अपना माने बिना हम रह सकते नहीं तो प्यारे यह तुच्छ जीवन अभावों से भरा जीवन अपूर्ण जीवन चाहे जैसा भी है तुम्हारा ही है और तुम्हारी ही प्रसन्नता के लिए यह तुम्हें समर्पित है तो कितनी बड़ी बात है सोचो। बहादुरी है कि नहीं सुख के लोधियों का काम नहीं है ये कामनाओं से प्रेरित रहने वालों का काम नहीं है ये संसार को जो अपनी खुराक बनाना चाहता है उसका काम ये नहीं है जो प्रेम का पुजारी है जो उस अनंत रश से जीवन को भरपूर करना पसंद करता है उसकी ये बहादुरी है वो कहता है कि तुम्ही से मेरा नीचे संबंध है तुमसे भिन्न और किसी से मेरा संबंध नहीं है दो ही बातों में सब काम हो गया परमात्मा से भिन्न और किसी से मेरा संबंध नहीं है वो तो संसार से संबंध कूट गया कि नहीं तो ममता सामना खत्म हो गई मीरा जी ने क्या कहा था मेरो तो गिरधर गोपाल दूर तो मेरो तो गिरधर गोपाल इतना कहने के लिए हम सब भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं तो बहुत लोग राजू महाराज कभी कभी कहते हैं कि भाई ऐसा कहने में कौन पीछे हटेगा सामर्थ्यवान है अनंत सौंदर्यवान है अनंत रसका सागर है अनंत माधुर्यवान है तो ऐसा नाटेदार किसी को मिले तो कौन इंकार करेगा एक, अरे भाई छोटे छोटे से गुणों पर तो आप विधान का संबंध बनाने के लिए धरती आसमान एक करते हैं करते हैं कि नहीं बड़ा अच्छा खानदान है बड़ा अच्छा परिवार है बड़े अच्छे लोग हैं ये विशेषता है ये विशेषता है छोटी छोटी बातों पर तो संबंध बनाने के लिए आप इतने आसूर्भ रहते हैं और, और जब ये सुनने को मिला की जो मेरा नित्य संबंधी है पहले भी था अभी भी है और आगे भी रहेगा वो मेरा नातेदार कैसा है वो संबंधी मेरा कैसा है तो अनंत ऐश्वर्यवान है अर्थ क्या निकलेगा जिस पर दूसरा कोई विजयी हो ही नहीं सकता ऐसा है वो और अनंत सौंदर्यवान है इसका अर्थ क्या निकलेगा कि जो अपने सौंदौर्य से चरासर जगत को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है और कैसा है तो अनंत माधुर्यवान है इसका अर्थ क्या है कि वह प्राणी मात्र को अपने प्रेम की गोद में समेट कर रखता है किसी को भी अपने पन के नाते से वो अलग करता ही नहीं है तो ऐसा नित्य संबंधी है मेरा जिसमें अनंत ऐश्वर्य है अनंत माधुर्य है अनंत सौंदर्य है तो उसको अपना बनाने से कौन पीछे हटेगा तो हम सभी लोग राजी राजेंगे करने के लिए ये प्रभु तू मेरा ये प्रभु मैं तेरी तो ये मेरा अपना है और मेरी माता हो तुम ही और मेरे पिता हो तुम ही मेरे बंधु हो तुम ही मेरे सखा हो तुम ही ये सब हम लोग करने के लिए तैयार है कि नहीं ये तैयार है करते रहते हैं लेकिन उसमें बड़ी कठिनाई पड़ जाती है कि इस जीवन पर जो जड़ता का प्रभाव है शरीर और संसार के संयोग जनित सुख भोग की वासना का जो प्रभाव है वो मीरढ की तरह मुझको ये नहीं करने कहने देता मेरे तो गिरधर गोपाल करो नकू ये दूसरा हिस्सा जो है ना बाद वाला ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम होता है क्यों क्योंकि मैंने कहा कि परमात्मा मेरा अपना है तो इसमें तो मुझसे तो कोई कठिनाई नहीं हुई इसलिए नहीं हुई कि मुझे तो उसकी बड़ी भारी जरूरत है मृत्यु के भय से भयभीत जो है वो अविनाशी को पसंद कर लेता है मीरा जी ने कह दिया संसार को सुना करके कह दिया ऐसे वर को क्या वरुण है जो जन्म मर जाए वर वरी और एक अमर हो, हो जाए सारी दुनिया को सुना दिया उन्होंने तो मृत्यु के भय से भयभीत जो है वो अविनाशी को पसंद कर लेता है अपनी अपूर्णता में आप पीड़ित जो है वो सब प्रकार से पूर्ण को पसंद कर लेता है अपने भीतर प्रेम रस के अभाव में त्रिषित और तापित जो है वो प्रेम रस के सागर को पसंद कर लेता है तो कौन बड़ी बात हो गई अपने में अभाव है तो जो सब प्रकार से भरेगा उसको तो पसंद करेंगे लेकिन बड़ा भारी एक शर्त है उसके साथ और वो ये है कि जिन्होंने केवल परमात्मा को पसंद किया वे तो उसको प्राप्त करके खतिकृत हो गए और जिन्होंने संसार की पसंदगी को तोड़े बिना परमात्मा को अपना कहना पसंद किया उनके भीतर वह नित्य निरंतर विद्यमान है कभी भी उसकी विद्यमानता का आनंद नहीं आया बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं जितने ईश्वर विश्वासी लोग हुए संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ईश्वर विश्वास के बिना अपने को संभाल सके बहुत कम लोग ऐसे हैं। आपने सुना होगा और इस तरह की बातें भी चलती रहती हैं मानव समाज में देने वाले ने जीवन देने वाले ने हम लोगों को स्वाधीनता दी है तो उसकी दी हुई स्वाधीनता का हम लोग दुरुपयोग भी करते हैं दुरुपयोग भी करते हैं तो ऐसी चर्चा चलती रहती है संसार में कि भाई हम तो बिना देखे बिना जाने परमात्मा को नहीं मानते ऐसी तो बात लोग करते हैं और मेरे साथ एक अंग्रेजी पढ़ाने वाली इंग्लिश लेडी थी आजकल वो फिर वापस चली गई है अपने देश में सोलह बरस तो उन्होंने मेरे साथ महाविद्यालय में काम किया पढ़ाती थी अंग्रेजी तो वो एक बार आई अपने देश में दे घूम घूमघाम करके तो कहने लगी कि मैं बहुत दुखी हूँ तो मैंने कहा क्या बात है मिसेस वर्नर हेलेन बर्नर उनका नाम है उन्होंने तो कहा क्या बात है क्यूँ आप दुखी है तो कहने लगी की देखो ना हमारे देश के जो नए लड़के हुए है नई पीढ़ी के वो तो कहते हैं कि भगवान का नाम क्यों लेते हो तो बिना भगवान का नाम लिए सब काम हो जाता है एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके मुख में दांत नहीं थे तो उसने तो भगवान का नाम ही नहीं लिया और उसके मुख में दांत निकल आए तो सब काम तो का नाम लिए बिना हो जाता है तो जबरदस्ती भगवान के द्वारा अपने लाइफ में इंटरफियरेंस क्यों करवाते हो भगवान को क्यूँ अलाउ करते हो की वो हस्तक्षेप करे तुम्हारे जीवन में ऐसा कहकर वो बहुत दुखी होने लगी कहने लगी अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रहूंगी अब तो मैं जाऊंगी और अपनी नई पीढ़ी को संभालूंगी और मैं कहूँगी कि भाई ऐसा मत सोचो ऐसे सोचने से बहुत गलती हो जाएगी बहुत घाटा लग जाएगा ऐसा वो मेला कर रही थी तो कुछ इस प्रकार की धारणाए भी बन जाती है की भाई देखा नहीं है सुना नहीं देखा नहीं है जानते नहीं है कुछ उसके बारे में मालूम ही नहीं है तो उनका है वो मामले तो अब क्या करें माने बिना रह नहीं सकते इसलिए आपको मानना तो पड़ता ही है और जो लोग मुंह जबानी ऐसा कहते रहते हैं कि परमात्मा को मानने की जरूरत नहीं है मुझे वे भी भीतर भीतर डरते रहते हैं कि ऐसा कहने में कोई गलती तो नहीं हो जाएगी कुछ घाटा तो नहीं लग जाएगा एक हमारे साथी हमसे कहने लगे हमारे साथ के पढ़े हुए व्यक्ति मैं रांची यूनिवर्सिटी में थी और वो भागलपुर में में थे तो एक बार भेंट हो गई तो कहने लगे कि मैं तो नहीं मानता हूँ उन्होंने तो कहा कि मत मानिए ऐसी कोई बात नहीं है तो शिक्षा आप थोड़ी देर रहते हैं कि देसी दीदी डर लगता है मैं तो डर लगता है भाई ब्राह्मण है वो तो कहने लगे की हमको डर लगता है क्यों डरते हो तो भगवान निकल आएगा तो क्या करूँगा अरे भाई तुम नहीं मानते हो तो मत मानो फिर डरते क्यों हो समझेगा तो क्या जमे डर लगता है ऐसा लगता है कि निकल आएगा तो क्या करेंगे जब तो मैंने कहा कि निकल आएगा तो मान देगा इसी क्या है तो उदाहरण रखा मैंने कि लोग केवल नू जबानी चर्चा ही कभी कभी कर सकते हैं कि हमको परमात्मा की जरूरत नहीं है हम नहीं मानते हैं लेकिन मैं तो कहती हूँ की मनुष्य के जीवन की रचना की योजना ही ऐसी है की बिना माने आपका काम नहीं करता तब फिर कहेंगे कि जब इतने मानने वाले लोग हैं तो उनका कौन सा काम चल गया तो सचमुच जिन्होंने उनको माना उनका तो सब काम चल गया आज भी इस वर्तमान क्षण में भी जो लोग सचमुच ईश्वर के मानने वाले हैं उनका सब काम केवल इस विश्वास के आधार पर ही पूरा का पूरा चलता है चल रहा है ऐसे संतों के मैंने दर्शन किए बैठ करके उनके उनकी बातों को सुना और उनके आसपास में रह करके उनके जीवन को देखा अब अपने लोगों का हाल क्या है बड़े बड़े भक्त तो हो गए बड़े बड़े संत तो हो गए जिनसे ईश्वर का इतना घनिष्ठ संबंध हुआ कि उनसे बातचीत होती रही उनसे प्रेम का आदान प्रदान होता रहा परस्पर पर एक दूसरे को रिझाते रहे खेलते रहे ऐसे भक्त अभी भी आपकी धरातल पर हैं, ये तो उनका हाल है अब अपने लोगों का हाल देखो अपनी क्या दशा है तो अपनी दशा देखने के लिए इस पर विचार करना पड़ेगा कि मैंने सर्व समर्थ परमात्मा को अपना नित्य सम्बन्धी कहकर स्वीकार किया ऐसा पूछो अपने से। अगर स्वीकार किया है तो क्या मेरा जीवन भय और चिंता से मुक्त है कैसा लगता है बोलो भय और चिंता से मुक्त है जीवन नहीं है ना? तो मैंने ईश्वर में विश्वास किया है ऐसा जो मेरा कथन है इस कथन में कहीं कुछ कमी है ये नहीं तो चिंता नहीं होनी चाहिए थी नहीं तो भय नहीं होना चाहिए था नहीं तो जीवन में अभाव नहीं रहना चाहिए था नीरसता नहीं रहनी चाहिए थी संसार पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए थी कहीं कुछ कमी है तो मैं ईश्वर विश्वास की दृष्टि से ईश्वर विश्वासी भाई बहनों की सेवा में यह निवेदन करती हूँ कि भाई अधूरा विश्वास लेकर हम लोग क्या करेंगे अगर मानना भी है परमात्मा को तो पूरा क्यों न मानो की छप काम इसी समय पूरा हो जाए तो क्या कमी रह गई तो जी के समान हम लोगों ने ये कहना पसंद किया कि मेरो तो देर गोपाल तो बाकी जो हिस्सा मीरा जी ने ग्रहण किया था वो भी कर लो दूसरों अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है सिवाय परमात्मा मांक के और किसी से मेरा संबंध नहीं है तो ईश्वर विश्वास के अतिरिक्त अन्य विश्वास जीवन में न रखना ईश्वर संबंध के अतिरिक्त और किसी से कोई संबंध न रखना तो आप कहेंगे कि तो यहाँ के संबंधियों को क्या करें तो भाई सब परमात्मा के हैं परमात्मा के नाते सबकी सेवा करो सबका सद्भाव बनाओ सबके साथ हर्ष पूर्वक आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक रहो ऐसा थोड़े कि जिन लोगों ने ईश्वर से संबंध माना और संसार से संबंध तोड़ा तो वे लोग संसार को छोड़ करके रूट करके भाग छोड़े गए अरे भाई मेरा नहीं है परमात्मा का है इतना ही तो परिवर्तन करना है न तो सच्ची बात कौन सी है मेरा कहना सत्य है कि परमात्मा का कहना सत्य है परमात्मा का कहना सत्य है अब देखिए आप इसको मजदार बात बताऊं, याद आ गई एक घटना एक साधक हैं, काफी पुराने सत्संगी है तो उनके नगर में सत्संग हुआ तो मैं गई वहाँ मानव सेवा संघ की एक शाखा है वहाँ सत्संग का कार्यक्रम चलता है तो मैं गई वहाँ तो वहाँ पहुँचने पर वहाँ के नगर के नागरिक लोग जो हैं, वे सत्संगी भाई को बहुत आदर देते हैं और उनको बहुत मानते हैं। उन्होंने अब घर छोड़ दिया है बनप्रस्थी हो गए थे और अभी मैं वृंदावन गई थी तो उनसे मिलना हुआ तो मालूम हुआ कि वे सन्यासी भी हो गए हैं। उनकी कथा मैं सुना रही हूँ वहाँ उस नगर में जब मैं पहुँची वे सज्जन उस समय वही विद्यमान थे तब तो सन्यासी नहीं थे बनप्रस्थी को गृह त्याग थे जो सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था उनके संगी साथी लोगों ने कहा कि माता जी तो इनके घर पर चलना पड़ेगा इनका घर कहाँ है उन्होंने तो घर छोड़ दिया है तो बोले कि नहीं वो पुराना घर जिसमें ये पहले रहा करते थे और जहाँ बैठ करके इन्होंने बीसों बरस हम लोगों को सत्संग सुनाया है वो तो हम भी चाहते है की उस स्थान पर आपको ले करें ठीक बात है चलते है तो हम गए उनके घर तो वहाँ जब जाकर करके मैं बैठी तो बहुत से बच्चे और स्त्रियाँ और पुरुष सब लोग आए मिलने के लिए तो दो चार बहुत ही सत्संगी और वेदांत के सब पढ़ने सुनने कहने वाले संगी साथी लोग बैठे थे तो एक एक महिला एक एक बच्चा एक एक पुरुष आता जाए सामने तो उनका नाम ले ले करके सबका परिचय कराया जाए ये उनके भाई की स्त्री है ये उनके भतीजे की पत्नी है ये उनका ये लड़का है ये उनका ये लड़का है दो तो सार मैंने सुना सुनकर के जो लोग परिचय करा रहे थे समझदार लोग उन लोगों से मैंने कहा कि तो भाई अब आप लोग ऐसी तकलीफ को तो मत दीजिए उनको तो देखने लगे मेरा मुंह ये।, ये क्या बात है हमने कहा की देखे उन्होंने मिथ्या संबंध को छोड़ दिया है न बंशक्ति हो गयी हो गए तो जिस संबंध को उन्होंने छोड़ दिया साधना के लिए छोड़ दिया कि भाई अनिश्य संबंध को खत्म करो और निश्च्य संबंध को स्वीकार करो तो जिसको वे छोड़ करके चले गए और वो बेचारे को बैठा करके आप लोग उस मिथ्या संबंध को फिर याद क्यों दिला रहे हैं और मुझे बड़ा भीतर से अनेधी अनेधी लगने लगा हमने कहा ये क्या बात है इस गृहस्थ ने घर छोड़ दिया वन हो गया तो अब क्या है अब तो भगवत नाते सभी अपने हैं ठीक है ना? तो अपने ने तो सभी अपने हैं और सुख लेने के लिए कोई अपना नहीं है ये शरीर भी अपना नहीं है तो ज्ञान की दृष्टि से देखो तो निज स्वरूप से भिन्न कुछ ही नहीं और ईश्वर विश्वास की दृष्टि से अगर माता मान हो तो प्रभु के नाते सभी अपनी हैं उनने कहा कि आप लोग जिस भूल को इन्होंने मिटा दिया उसकी फिर से स्थापना क्यों कर रहे हैं वो हंस पड़े समझदार आदमी थे फिर दोहरा करके और लोग आए और लोग आए फिर क्रम चलता रहा ये इनके भतीजे का है ये इनके भाई का है ये उनके ताऊ का है ये ऐसा ऐसा फिर दोहरा के याद दिलाया हमने कहा कि भाई अब अब से भी तो इन, इन पर छुपा करो तो हंस करके वो डॉक्टर हैं हंस करके डॉक्टर साहब कहते हैं कि माताजी सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी तो ऐसा मुझको धक्का लगा हमने कहा कि देखो तो तो बन प्रस्थी की मान्यता जो स्वीकार की इसे शब्द में वो दूसरी बात थी और भाई भतीजे का परिवार है ये सच्ची बात है अगर जीवन में ये भ्रम बैठा है तो बंद प्रस्थी होने से सत्य का ज्ञान कैसे होगा ये कितने आश्चर्य की बात है आप लोग सोचकर देखिए ना तो जितनी साधनाएं हैं हम लोगों ने ऊपर से पहन लिया ओढ़ लिया जब चाहे तो उतार के फेंक दो यही हुआ अर्थ नो सज्जन बनप्रस्थ स्वीकार कर लिया उस सम्मान बदल गया और अभी मैं गयी तब तो, तो देखा मैंने कि वो सन्यासी भी हो गए तो ये जितनी बातें हम लोग अपने लिए धारण कर रहे हैं कोई कोई प्रभु को अपना पिता बना रहा है कोई माता बना रहा है कोई पुत्र बना रहा है कोई सखा बना, बना रहा है कोई कुछ बना रहा है कोई कुछ बना रहा है उनके साथ नित्य संबंध स्वीकार करके अपने और उनके बीच की जो दूरी है वो हम लोग मिटाना चाहते है ईश्वर विश्वासियों की साधना की सिद्धि क्या है कि जिस परमात्मा को हम लोगों ने विश्वास पूर्वक माना उस परमात्मा से मेरी भेंट मुलाकात हो जाए जान पहचान हो जाए अपनापन सिद्ध हो जाए और संसार के पिंड छूट जाए यही उद्देश्य है ना तो इस उद्देश्य को ले करके आपने अनेक प्रकार का उपक्रम किया स्वीकृतियाँ स्वीकार की घर छोड़ा उनके नाते को माना दूसरे सारे नातों का त्याग दिया, तो ये सारा कुछ करने का अर्थ क्या निकला अगर अंत में यही कहेंगे ये सब ये सब कहना तो मुझको बड़ा दुख हुआ। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा भीड़ लगी थी बहुत से लोग आए थे मेरे सामने सब बड़ी बड़ी थाल रखी गई थी मिठाइयाँ भरी थी फल भरा था स्वागत हो रहा था उत्सव हो रहा था तो अब हम क्या करते हम रहे, कहा भाई रहने दो, पहले ये सब खेल बनाते खत्म हो जाए जब सचमुच सत्संगी लोग बैठे दो चार तब मैं पूछू वो वो माता सभी दातों मेरे का कोई अर्थ भी होता है कि नहीं भाई तो कहने के लिए तुम्हीं माता हो तुम्ही पिता हो और जीवन में विश्वास रखने के लिए हार मास के पुतले डोल रहे हैं ये हमारे माता पिता हैं, और जब मैंने याद दिलाई तो वो सज्जन एकदम से कह थे कि माताजी सच्ची बात को तो कहनी पड़ेगी तो सच पूछा तो मेरे तो पांव के नीचे से जैसे धरती की सक जाए हमने कहा हम साधकों का अगर ये हाल रहेगा कि जो सत्य की स्वीकृति है उसको तो पढ़ने के लिए रहने दो और जो असत्य की निवृत्ति है उसको सत्य कह कर पकड़े रहो तो अंधकार कैसे मिटे ये बात समझ में आ रही है ये सोचो, कितना समय निकल गया मेरा देखते देखते सुनते सुनते समझी महाराज के पास बैठ करके सुनती रही 21 वर्षों तक का अवसर मुझे मिला बड़े बड़े साधक लोग आते और बात करते और सब की एक ही शिकायत क्या शिकायत है मन को जहाँ से हटाना चाहते हैं हटता नहीं है जहाँ लगाना चाहते हैं लगता नहीं है शिकायत अब ये शिकायत मिटेगी कैसे छतुस के प्रकाश में यह कहा गया कि भाई इस दृश्य जगत में कुछ भी रहने वाला नहीं है इसलिए वस्तु व्यक्ति जो भी तुम्हारे सामने आये आदर पूर्वक स्वागत पूर्वक वस्तुओं का सदुपयोग करो व्यक्तियों की सेवा में लेकिन क्यूँकी ये रहने वाले नहीं है इसलिए इनमें से किसी को अपने जीवन का आधार मत बनाओ और सुना हुआ परमात्मा यद्यपि हमारा देखा हुआ नहीं है हमारा जाना हुआ नहीं है क्यूँ देखने में नहीं आता है क्यूँकी मेरे पास उसको देखने की आँखें नहीं है ये नहीं मिलने कि वो उपस्थित नहीं है वो उपस्थित तो है लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता तो क्यों नहीं दिखाई देता तो इसलिए नहीं दिखाई देता कि मेरे पास उसको देखने की आँखें नहीं तो मैं क्या करूँ तो एक उपाय करो तो तुमको आँखें मिल जाएंगी उसको देखने के लिए क्या उपाय करूँ तो उसी को अपना मानो परमात्मा को अपना मानो और केवल उसी को अपना मानो और बाकी सब कुछ है? तो बाकी सब कुछ परमात्मा का है वो सृष्टि परमात्मा की है प्राणी मात्र परमात्मा के हैं और मैं भी परमात्मा की हूँ और ये सृष्टि मेरी नहीं है तो मेरा कौन हो सकता है वो मेरा केवल परमात्मा तो मेरा परमात्मा है और केवल परमात्मा मेरा है बस इतने ही में हम सब लोग उलझेंगे परमात्मा को अपना तो मानते हैं, लेकिन केवल उसको अपना नहीं मानते परमात्मा के साथ और दूसरी दूसरी बातें भी अपनी हैं। तो जब लोग कहते हैं कि महाराज क्या बताएं, भगवान को याद करने बैठते हैं तो बीच बीच में दूसरी दूसरी बातें याद आ जाती हैं। तो महाराज पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कौन कौन सी बातें याद आ जाती है सुनाओ जरा तो सुना दिया भाई किसी को भी याद आ जाता किसी को घर याद आ जाता किसी को कोई समस्या याद आ जाती किसी का कुछ किसी का कुछ तो महाराज कहते हैं देखो भाई बहुत सीधा हिसाब है सब लोगों के लिए उपयोगी है जो लोग सचमुच चाहते ही हैं कि मैं भी हूँ और मेरा परमात्मा भी है तो ये कभी हो सकता है कि हमारा उस मिलन न हो तो नहीं हो सकता आप अपने अस्तित्व को इनकार कर सकते है की मैं नहीं हूँ ये नहीं कर सकते हैं ना मैं हूँ इस ज्ञान को आप अपने द्वारा काट सकते हैं समझ तो में आ रहा है कि नहीं अच्छा तो आप अपने को इंकार कर नहीं सकते और ईश्वर को इंकार कर नहीं सकते और दोनों ही अविनाशी सत्ताए आप ही के जीवन में आप ही से द्वारा स्वीकार की गयी है ये संभव है कि दोनों का मिलन न हो तो मिलन का न होना ही है असम्भव और मिलना संभव है फिर क्या हो गया वो तो महाराज जी पूछ लेते तो बता देते कि देखो भैया सीधा हिसाब है पहले से तुम्हारे जीवन में दस संबंध थे मेरे कहने से तुमने एक और परमात्मा का संबंध मान लिया तो ग्यारह हो गए न तो दस बटा ग्यारह संसार की याद आती है एक बटा ग्यारह परमात्मा के हिसाब से नहीं सकता है तो शिकायत का है की सबसे है भाई दस संबंध तुमने दुनिया में पहले से बना रखा था ये माता है ये पिता है ये पत्नी है ये पति है ये पुत्र है ये पुत्री है ये भाई है दस संबंध संसार में पहले से जोड़ के बैठे होते साधु महात्मा के कहने से एक और मिला लिया उसने ये सब हमारे थे एक परमात्मा भी मेरा है तो संबंध जिस जीवन में है तुम्हारे ही द्वारा माने गए हैं तो दस, दस बार याद आएगी संसार की ग्यारहवा तो नंबर परमात्मा का है तो कभी कभी उसकी याद जो आती है तुमको ये बात तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है ना और निरंतर किसको याद आती है उसकी निरंतर उसी की याद आएगी और किसी की याद ही नहीं आएगी ऐसा जीवन किसका होता है तो गोपाल और दूसरा नहीं एक ही संबंध है एक धरो एक बल एक, एक आठ विश्वास एक ही तो मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हम लोग सब ईश्वर विश्वासी हैं और ईश्वर विश्वासी होने पर भी भय और चिंता से पीड़ित हृदय में ईश्वरीय प्रेम का रस लहराना चाहिए था उस ईश्वर विश्वासी के हृदय में उदासी भर जाए तो दुख की बात होगी कि नहीं तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए इसलिए भाई न मानो तो कोई चिंता की बात नहीं है न मानो को तो बिना माने भी सत्य की खोज की जाती है और महाराज कहते कि भाई देखो हमारा सिद्धांत तो ऐसा है कि ईश्वर को मानकर कर करने वाले को भी ईश्वर मिलता है और ईश्वर को न मानकर सत्य की खोज करने वाले को भी ईश्वर मिलता है तो मानव सेवा संघ के सिद्धांत में तो ये है की ईश्वर को भी ईश्वर मिलता है और अनश्वर को भी ईश्वर मिलता है क्यों क्यूँकी प्राप्तव्य जो है वो एक ही तत्व है तो ज्ञान करके करो तो चाहे प्रेम करके करो तो चाहे योग कह के परम तत्व कहो तो चाहे ब्रह्म करो तो प्राप्तव्य जो है वही प्राप्त होगा और उसी का नाम ईश्वर है तो डर की चिंता की कोई बात ही नहीं है कि आप क्या हैं और क्या नहीं है तो न मांगने तो कोई बात नहीं जानने की चेषा करिए खोजिए अन्वेषण कीजिए और अगर मांगते हैं तो मानने का इतना अर्थ अवश्य होना चाहिए कि हम लोगों के जीवन में निश्चिंतता आ जाए अनाथपन सदा के लिए लुट जाए संसार का महत्व तो जीवन में से निकल जाए विश्वव्यापी उस सर्वव्यापी उस अंतरवासी परमात्मा की उपस्थिति का आनंद अपने लोगों को आ जाए इतना हम सब भाई बहनों को अवश्य करना चाहिए इसी संबंध में संसार के साथ क्या करें ये बात हो चुकी और परमात्मा के साथ क्या करें इस प्रश्न के उत्तर में अभी से जहाँ पर हम लोग हैं जैसी हमारी स्थिति है इसी वर्तमान दशा में हम क्या करें कि जिस परमात्मा से अभी दूरी अनुभव हो रही है उस दूरी का नाश हो जाए इस विषय पर और चर्चा होती रहेगी आज की संध्या की बैठक अब खत्म होने वाली है समय पूरा तो होने वाला है थोड़ा समय रह गया है अब थोड़ी देर के लिए हम सब लोग बिल्कुल शांत रहेंगे सागत की साधना है सर्वसमर्थ की अन्य शर्णागति असमर्थ कौन है जो अपनी ही भूल से सुख भोगों के राग में फस गया है तनाव से विकृत तनम वाला बन गया है वह तनम को जहाँ से हटाना चाहता है वहाँ से हटा नहीं पाता और जहाँ पर लगाना चाहता है लगा नहीं पाता वह घोर असमर्थ है जो अपने को निरंतर बदलने वाले सुख दुख के दृश्यों में उलझा हुआ पाता है सुख का लोभ छोड़ नहीं सकता भीतर बाहर के संघर्षों में थकित हो गया है वह असमर्थ है। और संसार के साथियों ने जिसका साथ छोड़ दिया जो अपने एकाकीपन से घबराया हुआ है संसार में उसे अपना कहने के युग कोई मिलता नहीं है बिना किसी को अपना बनाए उससे रहा नहीं जाता अनाथपन की पीड़ा से पीड़ित वह व्यक्ति घोर असमर्थ है ऐसे घोर असमर्थों की साधना है सर्व समर्थ की अनन्य शरणागति शरणागति क्या है ब्रह्म प्रज्ञाचक्षु प्रज्ञा प्रभु के अनन्य शरणागत संत के शब्दों में शरण सफलता की कुंजी है निर्बल का बल है साधक का जीवन है प्रेमी का अंतिम प्रयोग है भक्त का महामंत्र है आस्तिक का अचूक अस्त्र है दुखी की दवा है पतित की पुकार है वह निर्बल को बल साधक को सिद्धि प्रेमी को प्रेम पात्र भक्त को भगवान आस्तिक को अस्थि पतित को पवित्रता भोगी को योग परतंत्र को स्वातंत्र, बद्ध को मुक्ति, नीरस को सरगता और मत्स्य को अमरता प्रदान करती यह कैसे संभव होती है असमर्थता की वेदना मनुष्य से सही नहीं जाती जीवन की मांग अर्थात शांति स्वाधीनता एवं परम प्रेम की आवश्यकता उसे सतत जागृत रखती है उसके भीतर यह प्रश्न उठता रहता है कि जीवन कैसे मिले असमर्थता के कारण कुछ किया नहीं जाता और जीवन के बिना रहा नहीं जाता ऐसी परम व्याकुलता में करुणा करुणामय की करुणा का दरवाजा खुल जाता है यह अनिवार्य नहीं है कि साधक व्याकुल होकर सामर्थ्यवान प्रभु को पुकारे। उसकी अंतर्वेदना ही सच्ची पुकार बन जाती है जिससे अंतवासी करुणा सागर में करुणा द्रवित होती और साधक सदा सदा के लिए कृतिक हो जाता है अपने शरण की करुणा मई गोद में परम विश्राम मिल जाता है शरणागत अपने पर अधिकार नहीं मानता अपना कोई संकल्प नहीं रखता अपने उद्धार की आप चिंता नहीं करता सबसे बड़ा पुरुषार्थ है उसका कि वह बिना देखे बिना जाने गुरुबाणी द्वारा सुने हुए अपने शरणे पर, बिना किसी शर्त के अपने को समर्पित कर देता है इसके बाद उसे कुछ भी करना जानना मानना शेष नहीं रहता उसकी अहंकृति शांत हो जाती है शरणागत संतों का यह अनुभव है कि अहम के मिटते ही अनंत की कृपा शक्ति उस साधक को संवारने लगती है जन्म जन्म-जन्मांतर के विकार धुल जाते हैं, अहम शून्य क्षणों में सत्य की अभिव्यक्ति हो जाती है साधक अलौकिक आनंद से भर जाता है यह सब स्वतः होता है शरणागत केवल अपने शरण से ही संबंध रखता है केवल उनकी कृपा शक्ति के ही आश्रित रहता है उनके प्रेम को ही जीवन मानता है वह उन्हें अत्यंत प्रिय लगता है यह निर्विवाद सिद्ध है कि शरणागत को शरण्य की करुणाम गोद चाहिए तो अनंत करुणा सागर को भी अहम शून्य शरणागत चाहिए शरणागत को सब प्रकार से व्यवहार निश्चिंत करने में प्रभु का अनंत ऐश्वर्य सार्थक होता है शरणागत को अपने प्रेम का पात्र बनाकर प्रेम के आदान प्रदान में उनका अनंत माधुर्य सार्थक होता है उनकी विजभूतियाँ उनके काम तो आएंगी नहीं मानव जीवन ही वह पात्र है जिसमें वे अपनी विजभूतियों को उड़ेल कर उसकी सुषमा ऐसी अपनी कलाकृति को सुंदर और सुबाशित करते हैं इसी कारण शरणागत उन्हें अत्यंत प्रिय है सब प्रकार से अपने शरणागत के काम आने में आनंद स्वरूप को आनंद आता है उसी आनंद का अनुभव वह देशवासियों का परम लक्ष्य है।